श्री राम लीला प्रसंग पूजक पद ग्रहण हृदय राम का श्री रामकृष्ण देव के प्रति प्रेम हृदय राम ने स्वयं हमसे कहा है उस समय से मैं अपने अंदर श्री राम देव के प्रति एक अनिर्वचनीय आकर्षण का अनुभव करता था तथा छाया की तरह सदा उनके साथ रहता था उनको छोड़कर क्षण भर के लिए भी कहीं रहने से मुझे कष्ट होता था शयन भोजन तथा उपवेशन आदि सब कुछ हमारा एक साथ हुआ करता था केवल मध्यान्ह भोजन के समय कुछ देर के लिए हमको अलग होना पड़ता था क्योंकि श्री राम कृष्ण देव सीधा सूखा सामान लेकर पंचवटी में स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन किया करते थे और मैं मंदिर में प्रसाद पाता था उनके लिए रसोई की मैं सारी व्यवस्था कर जाता था और कभी कभी वही प्रसाद भी ले लिया करता था किंतु भोजन संबंधी उनकी निष्ठा उस समय इतनी प्रबल थी कि स्वयं रसोई बनाकर भोजन करने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी दोपहर के समय इस प्रकार स्वयं रसोई बनाने पर भी रात्रि में वे हम लोगों की तरह श्री जगदम्बा की प्रसादी पूरी पाते थे कितने ही दिन हमने देखा है कि उस प्रकार रात्रि में पूरी प्रसाद पाते समय उनकी आंखें सजल हो उठी है और खेद के साथ वे श्री जगन्माता से कह रहे हैं माँ तू मुझे कैवर्त का अन्न भोजन करा रही है कभी कभी श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं हमसे उस समय की चर्चा करते हुए कहा है कैवर्त का अन्न ग्रहण करना पड़ेगा यह सोचकर उस समय मुझे अत्यंत कष्ट होता था ऐसे अनेक गरीब भिक्षुक थे जो उस समय इसी कारण से रानी रसमणी के मंदिर में भोजन करने नहीं आते थे प्रसाद लेने वाले को अभाव में कितने ही दिन प्रसादी अन्न गाय को देना पड़ता था तथा तो अवशिष्ट अन्न गंगा जी में प्रवाहित किया गया है किंतु स्वयं रसोई बनाकर श्री राम कृष्ण देव को अधिक दिन तक भोजन नहीं करना पड़ा था यह बात भी हृदयराम तथा उनके श्रीमुख से ही हमने सुनी है हमारा ख्याल है कि जब तक वे काली मंदिर के पुजारी पद पर अधिष्ठित नहीं हुए थे तभी तक उन्होंने ऐसा किया था देवालय प्रतिष्ठित होने के दो तीन महीने बाद ही वे उस पद पर अधिष्ठित हुए थे श्री कृष्ण देव का हृदय राम पर जो विशेष स्नेह था इस बात को वह स्वयं अनुभव करता था उसके संबंध में केवल एक ही बात किसी भी तरह उसकी समझ में नहीं आती थी वह यह थी कि जिस समय वह अपने बड़े मामा रामकुमार जी को किसी विषय में सहायता करने के लिए जाता था दोपहर को भोजन करने के पश्चात कुछ समय के लिए जब थोड़ा सा विश्राम करता था अथवा सायंकाल जिस समय मंदिर में आरती का दर्शन करता था उस समय कुछ देर के लिए श्री रामकृष्ण देव न जाने कहाँ अंतर्हित हो जाते थे बहुत ढूंढने पर भी उसे उनका पता नहीं लगता था तदनंतर दो एक घंटे के बाद जब वे वापस आते थे तब पूछने पर वे कहते थे मैं तो यही था किसी किसी दिन उनकी खोज में निकलकर उन्हें पंचवटी की ओर से वापस आते हुए देख वह यह सोचा करता था कि शायद सौशादी के लिए वे उधर गए होंगे अतः उस संबंध में उनसे वह और कुछ नहीं पूछता था हृजा राम कहता था कि एक दिन मूर्ति बनाकर शिव पूजन करने की श्री राम कृष्ण देव की इच्छा हुई थी हम इससे पूर्व यह कह आए हैं कि बाल्यावस्था में कामार पुकुर में कभी कभी वे इस प्रकार पूजन किया करते थे इस प्रकार पूजन करने की इच्छा होते ही वे गंगा जी से मिट्टी लाकर उससे वृक्ष डमरू तथा त्रिशूल सहित शिव की मूर्ति अपने हाथों से बनाकर पूजन करने लगे। मथुर बाबू उसी समय टहलते हुए वहां आ गए और तन्मयता के साथ वे किसका पूजन कर रहे हैं यह जानने के लिए उत्सुक हो उनके निकट आकर उन्होंने उस मूर्ति को देखा बड़ी न होने पर भी वह मूर्ति बहुत सुंदर थी वह देख मथुर बाबू विस्मित हुए तथा समझ गए कि बाजार में उस प्रकार देव भावांकित मूर्ति का मिलना संभव नहीं है कुतूहलवश उन्होंने हृदय राम से पूछा यह मूर्ति कहाँ मिली किसने बनाई है उत्तर में हृदय राम से यह सुनकर कि श्री राम कृष्ण देव देव देवियों की मूर्ति बनाना तथा भग्न मूर्तियों को जोड़ना जानते हैं वे अत्यंत विस्मित हुए तथा पूजन के पश्चात उस मूर्ति को उन्हें दे देने के लिए उनसे अनुरोध किया हृदयराम भी इस बात से सहमत हो पूजन के उपरांत श्री राम देव से कहकर वह मूर्ति उन्हें दे आया मूर्ति को पाकर मथुर बाबू उसे विशेष ध्यान से देखने लगे और स्वयं मुग्ध हो उन्होंने रानी को भी उसे दिखाने के लिए भेजा रानी भी देखकर बनाने वाले की प्रशंसा करने लगी तथा यह जानकर कि श्री रामकृष्ण देव ने मूर्ति का निर्माण किया है मथुर बाबू की तरह विस्मित हुई किसी किसी का कहना है कि यह घटना श्री राम कृष्णदेव के पुजारी पद ग्रहण करने के बाद की है और मथुर बाबू ने रानी रसमणि को उसे दिखाकर यह कहा था जिस प्रकार उपयुक्त पूजक हमें प्राप्त हुआ है उससे देवी भी शीघ्र ही जागृत हो उठेगी श्री राम कृष्ण देव को देव मंदिर के कार्य में नियुक्त करने की इच्छा पहले से ही मथुर बाबू की थी पर उस समय उनके इस विशिष्ट गुण का परिचय पाकर वह इच्छा और अधिक प्रबल हुई मथुर बाबू का यह अभिप्राय श्री रामकृष्ण देव को इससे पूर्व ही अपने अग्रस से विदित हो चुका था किंतु ईश्वर के सिवाय और किसी की नौकरी न करने की भावना बाल्यावस्था से ही उनके मन में दृढ़ रूप से विद्यमान रहने के कारण उन्होंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया